है ना उस सां से अगले आगे जितनी भी गाय मिलेगी उस सांझ से तैयार हुई बछड़िया गाय में रूपांतरित हो जाएगी उस सांढ से निर्माण होने वाली बछड़िया गाय में रूपांतरित हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन गाय हम तो अपन क्या बोलते हैं आप उसको उस साण से अगली पीढ़ी अगली पीढ़ियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय अचुनाव करना है उस शांड से पैदा हुई बछड़ियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय और चुनना है तो आगे के लिए उसका ही बछड़ा साढ़ के लिए रखना है इस तरह सुधार करते करते करते दूध देने की क्षमता बढ़ाना है और एक गांव में एक सांड एक नारा लगाना है जिस गांव में चुना ब्लॉक में उसमें उस एक सांड हमें देना है उपलब्ध करना है एक गांव में एक सांड हो गया अब उसके बाद आदर्श गांव के जितने भी हमें कैंपेन लगाना है बाद में लगाएंगे आदर्श गांव के जो कैंपेन आगे लगाना है बाद में लगाएंगे पहले प्राथमिक प्रिपरेशन क्या करना है ये करना है। अब इसमें आप क्या सुझाव देते हैं दीजिए इस सारी बातों में आपके सुझाव हमें चाहिए और ये भी चाहिए कि जवाबदारी कौन कौन लेगा गोपाल जी उसकी नोन करेंगे आप। हाँ वही दीजिए माइक दीजिए माइक दीजिए हाँ नोट करिए आप मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आदरणीय पालेकर जी से जैसे आपने बताया कि ये पूरे विश्व में जीरो बजट खेती को लोग पसंद कर रहे हैं और संस्था बनाई है और फेडरेशन बना हुआ है और जीरो बजट खेती आप लेते हैं देशी गाय से भारतीय गाय से तो क्या विदेश के लोग भी भारतीय गाय ही ए, मंगाते हैं बहुत अच्छा सवाल है हाँ। अफ्रीका अच्छा में हमारी ही गाय है लाखों करोड़ों गाय है आप बोलेंगे भारत की 36 नस्लें जो हमारे देश में अफ्रीका में कैसे आ वो भी लाखों की तादाद में इसका कारण है कुछ लाख साल पहले हमारा भारत अफ्रीका से जुड़ा था किसके साथ जुड़ा था अफ्रीका के साथ हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होती है आ, भारत की प्लेट अलग है अफ्रीका की प्लेट अलग है कुछ बदला हुए और अंदर वो प्लेट खिसक गई तो अफ्रीका से भारत टूट गया टूटे टूटे आशियन प्लेट्स के पास आ गया किसके पास आ गया आशियन प्लेट के पास आशिया और एशिया और एशिया और भारत की प्लेट आपस में झगड़ गई एक दूसरे को क्या करने लगी प्रेस करने लगी और इतना प्रेस करने लगी इतना दबाव डालने लगी कि इस दबाव में से कौन ऊपर आया हिमालय ऊपर आया आज भी हिमालय बढ़ रहा है आज भी ऊंचाई बढ़ रही है अरे पहले भारत में जितने नस्ल थी वो अफ्रीका नहीं है भारत अफ्रीका ही है भारत अफ्रीका से कोई नहीं है लाखों नस्लें हमारे सौराष्ट्र जो आ, वो गिर गाय को लाकर लाते है ना चरने के लिए क्या बोलते उसको नहीं गाय के झुंड लाते हैं चरने के लिए हाँ बोड़, बोड़, बोड़, बोड़, बोड़, बोड़, बोड़। उसी तरह वहा मसाई लोग केवल चर, का काम करते हैं जून जून के जुन। तो अफ्रीका की हमें कोई चिंता नहीं इतना नहीं अफ्रीका में लाखों हेक्टेयर भूमि पड़ी है कोई जोता नहीं वह की सरकार चाहती है कि लीज पर लीजिए और उसके उत्पादन निकालिए हमारे निर्यात बढ़ेगी हमें गाने को मिलेगा हमारे भारत के लोग वहां जा रहे हैं लिस्ट पर ले रहे हैं और वहां खेती कर रहे हैं कुछ लोग जीरो खेती अब चालू कर दी है वहां दूसरी बात लैटिन अमेरिका में हमारी गाय लेके गए ब्राजील में हमारी गाय है हमारे देश में नहीं है न्यूजीलैंड ज्यादा ले रहे हैं हमारी गाय ऑस्ट्रेलिया में हमारी गाय है वहां भी हमारी गाय है जिनके पास हमारी गाय है वही काम कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें और एक बात आ रही है कि एक प्रस्ताव चल रहा है कि अफ्रीका से यूरोप में गाय लेके जाइए अफ्रीका से बहुत संतुलत गाय है वहां से आप लेके जाइए इंपोर्ट करिए और जो बेज चालू करिए नहीं तो वहां एक नई सुविधा मैंने दी है कि देशी कैचों की विष्टा का पानी में घोल बनाकर और उसमें थोड़ा एक जीवामूत का कल्चर डालकर यहां से जीवाम्भूत भेजा जाएगा उससे वो काम चला सकते हैं तो इस तरह का अभी इनिशिएशन चालू है प्रस्ताव बताइए प्रस्ताव सुझाव बताइए कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए सी के पास कोई प्रस्ताव नहीं है yeah. जिन गांव में देसी गाय नहीं है तो संस्था के माध्यम से कहीं से वो उपलब्ध कराई जा सकती है हाँ, हो सकती है हो वैसे बुंदेलखंड में इतनी गाय है कि वहां प्रॉब्लम है अन्ना पद्धत है खुली छोड़ देते हैं वहां हमने एक कैंपेन खोला है जो भी गाय मांगेगा से गाय मिल जाएगी और बुंदेलखंड आपसे नजदीक है ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में गाय कम है हरियाणा गाय है नस्ल है हरियाणा को भी मिल जाएगी राजस्थान से मिल जाएगी से मिल जाएगी ना और गौशाला में गौशाला में बहुत गाय है गौशाला से भी मिल जाएगी कालूराम जी उसके बारे में बताएंगे ये, खाई खेड़ी में एक गाय चरा उसके लड़के थोड़े बहुत पढ़ लिख कर दूर शहरों में चले गए वहीं नौकरी नाकरी करने लगे वो आदमी बुजुर्ग लेकिन उसकी धार्मिक आस्था ऐसी है वो गायें किसी को ऐसे बेचना नहीं चाहता दो साल पहले जब हम गायें ढूंढते फिर रहे थे उसके पास गए हमने कहा कि मगर देसी गाय तो बहुत बढ़िया उसके पास देसी गाय है पहले से चली आ रही उन्हीं से दूध कम दें लेकिन अशील बहुत है देसी गाय होने के बाद भी बिना पायर बंदो दूध दें दूध में दें चार लीटर तक दें बस दो ढाई ढाई लीटर एक टेम में दें लेकिन चुप का हवाओ चुपका दें घास कभी उन्होंने कुंड में खाया नहीं उसके पास ना वो घास खिलाओ कुंड नहीं उसके यहाँ लेकिन वह गाय जब कोई उन्हें घरों रखा इंतजाम रखा कोई दिक्कत नहीं कि भाई छुपक ही देंगे तो दो गाय उनमें से एक हेम सिंह जी वो इस प्रकार की खेती कर रहे उन्हें हमने दिलवाई सिकंदरपुर के एक तुगलपुर के मेरे का ही लड़का कपिल जो भी हमारे से गाय पूछे मैं भाई वहाँ से गायें ले उसे सही वो दे दें उसी के यहाँ कुछ लोग हिंदू ही जी मैं सारी गायें पाड़ू इस प्रकार के फिर वो उन्हें मेरे पास भेजिए भाई गाय को कालूराम देगा वहाँ जाइए तो पिछले बार हमने सुखपाल जी के पास आया जी एक आदमी बिल्कुल धार्मिक बन मैं है सारी पड़ूंगा हमने उसे हम, हम तेरे घर ही आ रहे हैं देख देख तू गाय पड़ेगा भैया नहीं इतनी गाँव को कहा लेके जागा तो वो आदमी का पता करता है जी टेलीफोन ही नंबर गलत दिया और उस गाँव उस नाम का आदमी उस गाँव में था ही नहीं जी उनके पास जो है जी इस समय तेईस गाय तेईस में तीन बछड़े बीस गाय रु दस का बना पियाने वाली हाँ चले एक सिकंदरपुर का था वही भी यमुना के खास यहाँ राम इसमें ले रहा था शुक्रताल तो वो जो पानी आया उसमें उसकी गाय शंकर तो जी उसमें एक हो ऐसा है जी जो हमारे बीच में कल थे आज साइज आज भी थे चले गए हैं वो कह करके गए हैं कि बुंदेलखंड से जिसको गाय चाहिए वो गाय उपलब्ध कराएंगे दूसरा सरदार हरभजन सिंह जी कहाँ हैं अच्छा आश्रम तक गए सरदार हरभजन सिंह जी ने कहा है कि यदि गाय की उपलब्धता का विषय है गाय उपलब्ध हो तो उन्हें मंगाने की व्यवस्था में जो आय वे होगा जो वह होगा उसकी व्यवस्था सरदार हरभजन सिंह जी देखे तो उतरा सिस्टम बन गया है गाय वहां उपलब्ध है मंगाने की व्यवस्था देखने के लिए सरदार हरभजन सिंह जी उपलब्ध है बस ये है कि अपना मन बनाइए खेती शुरू करिए और कालू राम जी को ही हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सही किसानों की पहचान करके कि कौन खेती के लिए मांग रहा है हाँ उसका ध्यान रखते हुए आप आइडेंटिफाई करिए और फिर एक सिस्टम बनाइए ये सही, सही है।, है सब बैठे हाँ। बहुत बढ़िया जी बुंदेलखंड से झांसी क्षेत्र से बसाई गांव में हमारे पास 10 बारह हज़ार गायें बिल्कुल ऐसी हैं जो फालतू में हैं किसानों को परेशान करते हैं किसानों ने उन्हें एक परेशानी का साधन समझ रखा है उनसे फसलों में वो नुकसान पहुंचाती हैं फसलों को उन्हें एक वारी के द्वारा बेड़ना पड़ता है इसलिए हम सोच रहे जिसको भैया गाय चाहिए हो हम बिल्कुल उन्हें उपलब्ध करा देंगे बिल्कुल निशुल्क जो भी आ जाए आने जाने का खर्चा होगा वो वो वक्त हैं हम निशुल्क उपलब्ध करवा देंगे आ, बिल्कुल देसी गाय है निशुल्क देंगे है देशी गाय है देशी बुंदेलखंडी है जी बुंदेलखंडी ये जो जी पालीगढ़ जी यहाँ जो गाय हो सब ये पहले तो देसी गाय थी अब सांड अमरीकन आ गया उस परिवर्तित होती होती है गाय चली गई तो भी इन सब का क्या होगा इनकी देसी गाय बन सकती दोबारा फिर उसी देसी करवा आप सभी लोगों से एक निवेदन और करना चाह रहा हूं अलीगढ़ में हम लोग काम करते हैं और जैसे भाई ने बताया कि वहां पे कई सारी गाय घूम रही हैं अलीगढ़ में भी यही स्थिति है लोगों ने देसी गाय छोड़ दी है और जंगली गाय हो गई है वो और तो वहां पर तो है ही उपलब्ध अलीगढ़ से तो उपलब्ध हो ही जाएंगी उसके अलावा वृंदावन के कैफ काफी सारे आश्रमों से हमने संपर्क किया है वो कह रहे हैं कि उनके पास गायें हैं आपको जितनी गाय चाहिए उतनी मिल जाएंगी आप बता देना कोई गाय की कमी नहीं है देसी गाय इतनी है लेकिन उसको दूध के हिसाब से भी मत लीजिए गोबर और गौमूत्र में उसकी जो उपयोगिता है उसके हिसाब से लीजिए दूध की वजह से लोगों ने छोड़ दिया उनको अब वो तो नस्ल सुधार का कार्यक्रम आपको अपने यहाँ पे ला करना पड़ेगा देखिए इसमें एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रयोग किए हैं गाय के बारे में उसको मालूम पड़ा है मुझे कि जो सबसे कम दूध देती है उसका गोबर गोमूत्र सबसे बढ़िया है के लिए खेती के लिए सबसे बढ़िया और जो गाय ज्यादा दूध देती है उसका गोबर गोमूत्र इतना अच्छा नहीं है तो खेती के लिए आपको देसी गाय ही लेना है ज्यादा दूध नहीं लेना है दूध के लिए ले हो सकता है दूसरी बात दूध के बगैर आदमी जी सकता है रोटी बिगर नहीं दूध कोई मानव का खाद्य नहीं ऐसा कोई प्राणी नहीं धरातल पर कि अपने माँ का दूध छोड़कर दूसरे माँ का दूध पीता है दूसरे प्राणी का दूध पीता है एक ही मानव है जो अपनी माँ के दूध पीने के बाद भी दूसरे प्राणियों के दूध पीने लगता है कोई आवश्यकता नहीं दूध स्वास्थ्य के लिए ठीक है औषधि है पोषण मूल्य है ये सब ठीक है लेकिन के केवल दूध ही चाहिए ये इसमें कोई दम नहीं है तो जिनके पास दूध है वो दूध पे लेकिन केवल दूध के लिए गाय ले इसका समर्पण नहीं हो सकता खेती के लिए गाय को चुनना पड़ेगा वो है गाय हाँ जी मेरी भी एक सलाह थी कि पालेकर जी ने जो कहा था कि हम मिशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं तो उसके बारे में मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूँ बिल्कुल हम तो ऐसे नहीं हैं पहली बार शिविर में आए हैं आप तो बहुत पुराने हैं अगर हम सभी पहले तो अपने यहा खेती को पूरे उत्साह करें लगन से मेहनत से और जिस तरह बताओ उसी तरह जब हम अपने आप खेती को करेंगे और दूसरे लोग देखेंगे अगर यार कमाल हमने तो इतना खाद डाल लिया और इतना पानी दिया और इन्होंने कोई खाद नहीं डाल लिया कोई पानी नहीं दिया बिना पैसे की खेती और कितनी अच्छी कर रहे तो वो लोग हमारे से प्रभावित होंगे और वो प्रभावित हो फिर हमें ही खुद पूछेंगे कि भाई ये कैसे खेती करे क्या बात है तो फिर उनको बताया जाएगा तो इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप सभी हम सभी मतलब पूरी लगन मेहनत से पूरे नियमानुसार जैसे इन्होंने समझाया उसी तरह से हम खेती को करें और प्राथमिकता दें बहुत बढ़िया कोई कुछ आइए आइए सामने आइए गाय के संबंध में एक सुझाव देना चाह रहा था जैसे जो लोग गाय पालते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उसके दूध से ही पूरा लाभ उठाया जाए अगर हम उसको थोड़ा सा एक बदलाव लाएं और गाय के गोबर को हम खेती के अलावा अगर बायोगैस प्लांट से अगर हम उसको यूज करें कनेक्ट करें तो एक आनंद में किसान है मैंने उसी के वीडियो से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और एक गांव की ओर जा रहा हूं। तो उस किसान ने क्या किया है कि 6 क्यूबिक का एक बायोगैस प्लांट लगाया है अपने घर में उसके पास 8-10 गायें हैं सब देसी गायें हैं उसने क्या किया है कि उस 6 क्यूबिक के प्लांट से जो गैस बनती है उस गैस से वो 12 के का एक पंप लगा रखा है और वो गै वो जो पम्प है वो डीजल से नहीं चलता बायोगैस से चलता है तो क्योंकि वो उसको 9 से 10 घंटे तक चल, पंप चलाने का गैस उसको मिल जाती है गोबर गैस बायो गैस मतलब गोबर गैस तो वो क्या करता है कि जितना तो अपने खेत में पानी डालता है डालता है बाकी क्योंकि गुजरात में किसानों को पंप के लिए रात की बिजली सप्लाई होती है तो किसान भी आजकल आलसी होता जा रहा है और इनका गैस तो चौबीस घंटे अवेलेबल है जब मर्जी चला लें तो ये दिन में चलाते हैं तो वो पंप चला के उससे किराया भी वसूलते हैं किसी के आज के खेत में लगा दिया ततने घंटे का हिसाब लगाया ऐसे करके वो गाय का दूसरा उपयोग भी वो कर रहे हैं और जो सलरी निकल रहा है गाय तो बायोगैस प्लांट से यानी गोबर गैस से उस सिलरी को खाद के रूप में भी वो इस्तेमाल करते हैं तो हम दूध के अलावा हम दूसरा एस्पेक्ट भी उपयोग में ला सकते हैं आ, इस पर बायोगैस से बिजली पैदा करने आ, वाले मॉडल खड़े हैं आ, गोबर गैस से से बिजली बिजली पैदा होती होती है, और, आ, चलता है, है, मोटर चलती चक्की घर और चलता सभी उसी गोबर गैस से पैदा हुए बिजली से तर, चलता है ये मॉडल देखना है तो कल पते बताए जाएंगे वहां जाकर देख सकते हैं दूसरी बैल चढ़ित पंप हुआ है तैयार कि एक बैल घूमता है या दो बैल घूमते है अपने आप पानी ऊपर आता है कुएं तो से और सिंचाई होती है बिजली नहीं डीजल नहीं पेट्रोल नहीं रॉकेल नहीं तीसराय आपके खेत में बोड़ी होती है बोड़ी माने तालाब छोटा एक साइकल है साइकिल पर आदमी बैठता है साइकल पर ही वो पायडल मारता है पानी तालाब से खींचा जाता है असिंचन हो जाता है पादल आपको पाइड्रल पम्प से आपको कोई बिजली नहीं चाहिए डीजल नहीं चाहिए पेट्रोल नहीं चाहिए और रॉकेल नहीं चाहिए इस सारे मॉडल हर ब्लॉक में हमें खड़े करना है इसका भी एक नियोजन हो जाएगा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी एक बुकलेट भी आपको मिल जाएगी मेरे मान्यवर पालेकर जी और मेरे प्यारे किसान भाइयों गाय के बारे में तो जिक्र चल ही रहा है मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि हर गांव में हम तीन या चार मॉडल लगाएं और हमारे सब किसान भाई उन मॉडलों को देखें और अपने आगे मॉडल तैयार करें और हर गांव में इसी तरह मॉडल तैयार कर करके पूरे भारत में हम मॉडल तैयार करके जीरो बजट से होने वाली पूरी खेती में बदल दें दूसरे नंबर पर देसी गाय को हम मतलब इसके लिए ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है देसी गाय हमारे इसके गौमूत्र में 108 रोगों के साथ लड़ने की अक्षमता होती है दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होती जिसके अंदर 24 तत्व होते हैं लेकिन गौमूत्र में 24 तत्व होते हैं यह है खतरनाक से खतरनाक कैंसर और, और जितने लोग हैं उनको ठीक करने में सक्षम है इसलिए अंग्रेजी में इसकी कोई इलाज नहीं है तो तें, इन अंग्रेजी दवाइयों से बचने के लिए हर किसान को देसी गाय अपने घर पर बांधनी होगी अगर अपना स्वास्थ्य ठीक करना होगा और खेती को आगे बढ़ाना होगा जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप खेती कैसे करेंगे तो खेती को करने के लिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य भी अपना चाहिए और स्वास्थ्य करने के लिए देशी गाय हमें अवश्य बांधनी होगी धन्यवाद एक सुझाव मेरा है हम सभी शादिया करें अपने यहां तो शादी में कन्यादान के साथ साथ गोदान करें और वो गोदान के क्या रुपए और पहले क्या था गाय दहेज में आए क्या अगर हम इन शादियों में कार मांगे जहा फ्रिज मांगे या कूलर मांगे अगर हम इतनी ही बात कर ले भाई हमारी बारात आवेगी तो यो खाद वाला खाद्यान्नी खाद्यान्न नहीं खाने की तो हिमाचल हाँ। हाँ में वो अच्छा ठीक है हम भी जैसा यहाँ भाईले के लोग बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, और ये गाड़िया भेंट में करें और वो करें तो अगर हम गाय को ऐसे ही गाय दें जैसे पहले दिए गए थे और गाय भी या प्रधान जी बैठे पौने दो लाख रुपए की भैंस लाई अगर दो लाख की गाय लाते हैं तो सारा जिला है सारे लोग देख जाते तो आगे को एक तो यो तय कर ले हम भाई आदमी बुलाने ले चाहे तू तो पांच ब्याम बरात में पर खावा में बिना खातवाड़ा तो एक क्रेज बनेगा अर्ग पूछेगा भाई बनवा तो देंगे बिना खातवाड़ा ही पर हमें न तो बताओ मिलेगा कहा तो जो मिलेगा तो ये बैठे ही मिलके किसी का नंबर बताओ वो उसके तरह वहां चावल आवेगा जो भाव दुकान पे चावल मिल रहा और वो ताजमहल का हो या लाल किले का हो पता नहीं कहा अरे सवा सवा सौ रुपए किलो वाले चावल बारात खा रही तो अगर यही इसे ही हम सवा सौ रुपये किलो करके बेच लगे तो एक क्रेज बनेगा तो हम हड़का ही ना पहली बात तो हमारा जो है इसकी क्वालिटी सोने की तरह बनाओ कोई पूछे अगर भाई क्या भाव है क्यों कहना पचास रुपए किलो है कहना पचास कहना हा पचास किलो तक पचास रुपए किलो तक हम ही ना चाहे खा लो चाहे फ्री में दो पर पैसे लेने तो पचास रुपए किलो के लेने एक गोसाला खोल रखी उनर्णय ले रखा संकल्प ले रखा हजार रुपए किलो तक हम घी बेचना नहीं मुझे और पचास तक हम गाय नहीं बेचनी गुजरात के अंदर हम गए उनके यहां तो कोई भी गाय उसके पचास हजार रुपए किलो तक कम नहीं घीर तो हम हां हा ऐसा भी करा जा सके हा अगले बार अगले बार हाँ वो भी भायला का ही होगा हाँ भायला, शुरुआत हो भायला से शुरुआत होगी भायला से शुरुआत होगी भायला के चावल होगा वहां का गेहूँ होगा वहां की दाल होगी सब का होगा बाहर का कुछ नहीं आएगा हाँ ठीक है जीरो लागत प्रकृति खेती हमें बड़ा अजीब लगता है किसी भी काम को करने के पीछे विज्ञान होता है हमें पूरी पता तरह से पता लग गया कि यह पूरी विज्ञान पर आधारित है विज्ञान की जो परिभाषा है उसमें यह आता है जब शुरुआत हुई थी रसायन खाद की तब भी किसानों को ऐसा ही समस्या हुई जो लीक है उससे हटके जब भी काम होता है तो एक समस्या सी मालूम होती है इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव आपके क्या? है? हाँ वो ही मैं बता रहा हूं दो, दो, दो, दो, तो जैसे बहुत शॉर्ट में ही है जैसे रासायनिक खाद शुरू हुआ था तभी हमारे किसानों को पता लग गया था कि यह बहुत खतरनाक चीज आने जा रही है सरकार ने प्रदर्शन करे हम लोगों ने डाई डालना शुरू कर दिया अब शून्य लागत पर जो प्राकृतिक खेती है यह भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा जब भी कहीं बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या है अजीब लगता है लोगों से कहो डाई मत डालना तो वो कहते हैं कि हमारी फसल कैसे होगी जब मॉडल दिखाया जाएगा तो ये समस्या भी हल हो जाएगी ये जो हमारी एक सोच चली जा रही आ रही है यह बदलना बहुत जरूरी है यहां जो बैठे हुए हैं ये एक प्रगतिशील किसान है आज छोटे से हैं फिर बहुत होंगे फिर बहुत होंगे क्रांति भी ऐसे ही आती है और अब हम इसे खेती नहीं एक क्रांति के रूप में लेंगे ये हमारा संकल्प होना चाहिए इसी के साथ में बात कलम करता हूं जो क्रांतिकारी की बात करते हैं और अगर क्रांति लाना चाहते हैं तो अगर गाय की रक्षा हो गई तो इस राष्ट्र की रक्षा हो गई गाय राष्ट्र का आधार है अगर गाय की रक्षा हो गई ना तो राष्ट्र की रक्षा हो गई मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है सुझाव, सुझाव।, सुझाव जैसे राष्ट्रीय रक्षा कैसे होगी अगर हम इस तरह से गाय को गाय की रक्षा कृषि के माध्यम से घर घर पहुंचाएंगे तो गाय की रक्षा होगी और गाय की रक्षा होगी तो इस राष्ट्र की रक्षा होगी इस देश की रक्षा होगी इस भूमि की रक्षा होगी हो और मनु स्मृति में मनु महाराज ने लिखा है जब सुझाव दीजिए आप केवल सुझाव दीजिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें लिखा हुआ है पूरा विस्तार से तब युवा के रूप में मानव यहां पर आया था इस पृथ्वी पर और वो मानव था जो कुछ जानता नहीं था एकदम भोला मानव और ये सूरज जब निकलता था पूरब साइड से उत्तर सा, पूरब से निकलता है पूरब साइड से निकलता था तो लोग बहुत देखता था कि ये सूरज है क्या अरे सुनो सुझाव दीजिए समय कम है आप भाषण देता हूँ मैं, तो तो मैं अरे बताना चाहता सुझाव दीजिए केवल बाकी बात बताइए सुनो वो दीजिए दीजिए अब सुझाव सुझाव तो तो नहीं ही दे रहा हूं। तो, जब मनुष्य भूखने लगती लगती थी प्यास लगती थी प्यास तो ईश्वर ने हमें ये गाय दी थी। हमारे पेट को पालने के लिए जैसे अन्न की जरूरत पड़ती है राज तो उस समय हमें गाय दी थी ईश्वर ने परमात्मा ने ये मनुष्यवृत्ति में लिखा हुआ है ठीक है प्रस्ताव गए उनका सुझाव गए और वास्तविकता सही है है अगर इस देश देश को को बचाना है, तो तो गाय की रक्षा हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। एक सुझाव और है अभी पालेकर जी ने कहा इस अभियान को जीरो बजट की में खेती को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे और काम हो सकते हैं अभी हर जिलों में लगभग जिन जिलों से किसान आए हुए हैं आठ राज्यों के और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश झारखंड सहित जो है उन जिलों के अधिकांश जिलों के लोगों के साथ अलग अलग बैठ करके हर जिलों में एक जिला संयोजक अभी घोषित हुए हैं जिन जिलों में अभी नहीं हुए कल तक सुबह तक वो अभी हो जाएंगे आज रात तक उन जिला संयोजकों का अभी काम है कि अभी जैसे ब्लॉक स्तर पर बात जाने के लिए कि अभी चार पांच मानक जो बताए पालेकर जी ने उन चार पांच मानकों पर जो किसान खड़ा उतर रहा हो ऐसे किसानों को देर सवेर जो है अभी इतनी जल्दी नहीं है जिनको आगे चल करके ये प्राकृतिक खेती करवाना भी है उस ब्लॉक संयोजक बनाने के दृष्टि से यहाँ से जाने के बाद जो है उस पर चिंतन मनन और अभी से शुरू करना पड़ेगा एक जिले में औसत 10 के आसपास विकास विकासखंड होंगे कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे तो ऐसे अपने अपने सभी जिलों में जो है अपनी टीम बनाने का काम यहाँ पर जो बैठे हुए इस अभियान को चलाने वाले जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं उनके पास रहेगा इस पर ध्यान देना जरूरी है एक मिनट कुछ लोगों को बोलने की एक वो रहे बहुत उत्साह है बोलने का बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत से लोगों के मन में सुझाव इतनी मूल्यवान हो उनकी बोलते तो पिंडली कंप है और उनके सुझाव बहुत अमूल्य तो हो हम भाजी फिर आदत में वो सुझाव दे नहीं पाते बोलने के उसमें लेकिन उन लोगों के सुझाव लेने अच्छा एक हाथ उठाओ जितना आज तक के माइक पर ना बोला वो कोई एक ऐसा आदमी हाथ उठाओ जो बिल्कुल नहीं बोला आ जाओ तभी तो आ जाओ वो तो आ रहे पीछे नहीं पीछे पीछे पीछे आ तो रहे ये तो बोले भी है पीछे बैठे अरे नहीं वो पीछे बैठे उन्होंने हटाया उड़ाओ सुखपाल जी नहीं नहीं जी ने है। ये आज तक कब बोल रहे माइक खार तो हो ना ना ना और और और कुछ ना कुछ जाओ देंगे है है तुम्हें पुराने आदमी ऐसे शिविर किया देखो आज मैं पहली बार ही माइक पे बोल रहा हूँ वैसा शिविर मेरा तीसरा मतलब आज पहले जनौर में किया फिर मथुरा में किया फरा और ये तीसरा मेरा शिविर है और जो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली मैं भी दान या गेहूँ थोड़ा बहुत बोलता हूँ सुझाव नहीं है प्रतिबंध लगा दिया उसकी सीमा बांध दी उस हाँ हाँ हाँ तो हमने जो पिछले साल गेहूँ गया अपना जी उसमें खाने में हमें तो स्वाद आया ही पर जो हमारे से जुड़े हुए लोग थे उन्हें भी कुछ उसमें रुचि बनी और मारे यहाँ से अठाईस सौ रुपये प्रति कुंटल वो गेहूँ गया और अभी भी आपका जो हमारे पास में आठ बीघा के लगभग धान है जिसमें कोई केमिकल नहीं है रासायनिक दवाई नहीं है और उसकी मारे पर सत्तर रुपये प्रति किलो चावल की डिमांड आई हुई है <coughs> तो दिल्ली से आया जी राजवीर सिंह है ट्रांसपोर्टर उनके यहाँ सर करोड़ों का उनका व्यवसाय है ना ढाई सौ गाड़ी उनके पास में <coughs> और जी अभी अभी सुरेश राणा जी ठीक है छ हमसे हम जो पानीपात ले गए पचास अभी, अभी पंजाब थे किलो किलो किलो आ, किलो भी <laughs> पहली बार बोल रहे हो सकता है आ, हाँ। और अभी अभी, अभी पंजाब आए थे कुछ लोग उन्हें भी जो एक कुंटल गुड़ अपने मित्रों के सहयोग से इकट्ठा करके दिया वो भी पचास रुपए प्रति किलो के हिसाब से अपने इच्छा से अपना जो है मूल्य जो नया होता है ना कभी बोला नहीं माइक पर माइक पर आते हैं पसीना छूटता है, है हाथ थर लगता है बोल हैं लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया शायद ये पहली बार नहीं, नहीं बोल रहे मेरा एक सुझाव है पिन्ण नहीं पिन्ण नहीं पिन्ण नहीं। <laughs> <laughs> मेरा एक सुझाव है गायों के नस्लों के सुधार के लिए जो भी अंग्रेजी गाय या जर्सी उनको अगर लगातार तीन तीन तक क्रॉस करवाते हैं देशी से तो जो अगली तीन जो अगली की आएगी वो देशी हो बदल नहीं में जी। होता जिन कैंपेन जो जिन हाँ। मोड होता है जी। जिन मोड में बदल नहीं होता आपको दो प्रकार के 64 फोर क्रोमो जो होते हैं हाँ जी है ना उनमें से हाँ हा। कुछ बदलती नहीं तो उसका क्या उपाय है कुछ नहीं देशी गाय माने देशी गाय मिलावट नहीं मिलावट करेगा मिलावट प्रतिबंधक कानून के अंदर तुमको जेल में डाला जाएगा जैसे एक एक प्रश्न कालू जी ने किया था कि यहाँ की देसी गाय और एक षड्यंत्र हुआ पिछले कुछ सालों में कि यहाँ के, के पशु चिकित्सालयों ने भी षड्यंत्र किया कि आदमी क्रॉस कराने के लिए देसी के साथ उन्होंने उनको विदेशी से क्रॉस करा दिया तो जिनकी इस तरह की जिनके साथ दुर्घटना हुई है उसका कोई इलाज है क्या नहीं इलाज नहीं है देखिए पांच प्रतिशत प्रतिबंधता कभी नहीं होती 100 प्रतिशत ही होती है शुद्धता माने शुद्धता क्या होता है जब क्रॉस होता है इंटरनल जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है ये अंतर्गत बदलाव होता है और आगे की नस्लों में भी आता है हम ये रिस्क नहीं लेंगे हाँ हमारे पास ऋषि गाय है नहीं तो बात अलग है लेकिन है ना लाखों गाय है देने के लिए तैयार तो मिलावट नहीं करना है था संभव हाँ नहीं चलेगा लेकिन ये भी ठीक नहीं है ये भी ठीक नहीं है चलेगा मैं ना नहीं कर रहा हूं नहीं आप साइबार से देशी को क्रॉस कर सकते हैं देशी को गिर से क्रॉस कर सकते हैं गीर को से क्रॉस कर सकते हैं आपस में क्रॉसिंग होता है क्योंकि ये बॉस इंडिक है लेकिन ये नहीं होना चाहिए अपनी ही नस्ल को विकसित करना चाहिए सभी का नमस्कार अभी तक हम लोगों ने गाय के बारे में खुद के बारे में सब विषयों पर बात की है लेकिन मुझे जो लगा जो सबसे मेन विषय था उसपे मेरी अपनी सोच यह है कि हमने कुछ नहीं सोचा अभी पालेगढ़ जी को देखिए कि ये इनकी एज काफी हो गई है और इनके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं क्या है कि ये अगर इतनी ऊर्जा डे बाई डे लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे इसलिए इनके बारे में ज्यादा एक मिनट ईश्वर ने हर मानव को एक पावर हाउस दिया है उर्जा का भंडार दिया है, लेकिन उसकी चाबी उसके पास है जो जो समाज के लिए काम करेगा, वो चाबी देगा। जो खुद के लिए लिए काम देगा, वो चाबी खुद करेगा, उसके पास चाबी नहीं देगा सर, सर, मैं ये चाहता ऊर्जा मुझे कोई तकलीफ नहीं है अनंत ऊर्जा आती है कैसे म, मुझे मालूम नहीं अनंत अंध से आती है कोई थकावट नहीं होती लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर के आप तो आपको 50 या 60 लोगों की एक ऐसी टीम बनाए नहीं वो वो बनाना है ना स्टेट स्टेट बाय ही कवर कर लेंगे आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है अभी मैंने वही बताया था कि सेनापति कैम्प लेना है है ना सेनापति कैम्प में उनको प्रशिक्षित करना है और फिर वो प्रशिक्षण लेंगे हम खाली हो जाएंगे थैंक यू एक किलो भी कहेंगे बाय बाय अरे सांझ के कार्यक्रम में सुना हो एक देसी गाय जो है जंगल में चढ़ती है और एक बंद रही से उनके दूध में क्वालिटी में फर्क है कुछ कोई फर्क नहीं है क्वालिटी क्वालिटी में में में कोई नहीं है है है दोनों समान और कैसे चेंज जंगली की अच्छी है। जंगल की आपका जिला कौन सा है बेटा कुरुक्षेत्र से आया ना ठीक है सुबह मिले थे क्या आप कल मुझे मिले है, है ना के लोग प्रश्न प्रश्न है तो कल हो कर सकते कर सकते देशी संड से सीमन से देसी गाय को क्रॉस कर सकते यही सब तो ठीक है हाँ अभी जितने भी लोग हैं मैं नहीं जानता कि कितने प्राकृतिक करते हैं या करेंगे ज्यादातर जो कर रहे हैं एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी जैविक के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बूम चल रहा था क्या अब भी चल रहा है कहीं लेकिन मैं खुद अभी भाई साहब के कहने पे तीन चार साल पहले भाई साहब से भेंट हुई प्राकृतिक तरीके से किरनी शुरू कर दी जितना मुझे बताया या, जितना मेरी समझ में आया पहला पहला शिविर है तो मुख्य बात क्या है कि जो हम उत्पाद पैदा करते हैं और हम उसके माध्यम से भी यानी कि उसको दूसरे को दे भी अपनी एक जीरो बजट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं जैसे हम मैंने एक मतलब किया खुद कि बुलंदशहर में जितने भी मेरे मिलने वाले थे सबकी मैंने सूची बनाई वकील हों व्यापारी हों या कोई भी हो और उनको बताया कि मैं भाई साहब ऐसी तरह बिल्कुल देसी तरीके से खेती करता हूँ और मेरे पास इतना चावल है इतना गुड़ है इतना जो चीज उत्पाद है मेरे पास पर उन्होंने सबसे पहले उनका भी थोड़ा सा दिखाओ पहले कि भाई साहब ये एक किलो है लो रेट क्या है भाई साहब जो बाजार में हो उसके बाद में उन लोगों ने पसंद किया पसंद करने के बाद में एक आग्रह हमने और अपनी तरफ से उन्हें रख दिया कि भाई साहब ये चावल तो आप ले ही रहे हो आपसे ये विनती और है कभी आप हमारे गाँव की तरफ आओ तो एक बार देखना क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि कीट कैसे रोकते हैं बीमारी कैसे रोकते हैं खाद कैसे लगाते हैं तो आप देख के ऐसा तो नहीं है हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बहुत बढ़िया वैसे किसानों किसानों का मंच मंच है, और किसानों के मंच पे, हाँ, नहीं राजनीतिक स्थिति मुझे बता क्यों मैं देख रखी <laughs> जब मंच पे आदमी मारा मारी हो ना बोलने की तो एक आदमी चढ़ गया मंच पे बोल ले मैं ऊपर तक धक्का देता उसे नीचे वो तो फिर जाके पकड़ ले वो फिर से नीचे धक्का देते तो पब्लिक उखड़ गई पब्लिक कहने बोल ले नहीं, नहीं। तो वो, वो थे यहाँ तो नहीं पब्लिक ने रुक तो तो वही वही गया मैं केवल धक्का ही दिया मुझे तो यहाँ मैं तो कहीं फिर जूतों पिट पिट कर उतरा <laughs> तो अपना मंच नहीं है इसमें धक्के धुके तो दो थोड़ी सी बात अपनी बात कहनी चाहिए सबको जो सुझाव आ रहा रामपाल जी मुरादाबाद से आ जाओ आप रामपुर से है रामपाल जी रामपाल जी रामपुर दोनों कॉमन इनके होने के बाद <laughs> बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो क्या बात है भाएला से? भाएला से, भाएला से? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरा एक सुझाव ये है कि विस्तार का सिद्धांत है कि धीरे धीरे तेज चल तो जैसे हम ब्लॉक स्तर पे अपनी टीम गठन करने जा रहे हैं तो अगर 10 लोग हम ब्लॉक से इस प्रकार लेगा न्याय पंचायत स्तर पर भी अगर हम एक व्यक्ति को चुने एक गांव को चुने और उस गांव का एक प्रंखु बनाए न्याय न्याय पंचायत स्तर पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है चलेगा ठीक है ठीक है।, थीक है। दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले जब हम नेचुरल या प्राकृतिक खेती करते हैं तो सबसे सम बड़ी समस्या बीजों की आती है तो बीज संग्रह केंद्र की जो बात हमारी कल टीम भी बनाई गई उसके बावजूद ये समस्या थोड़ी आती है तो अगर हम एक नेटवर्क बनाए हर राज्य में हर जिले में अगर संभव हो सके पहले राज्य से शुरुआत करें और किसानों को गोद लेने का काम एक किसान को एक राज्य से गोद लेने का मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने का काम या हम अपने यूनिट के हिसाब से बनाएँ मान लीजिए मेरी एग्जाम्पल ले लेते ले हैं ले मैं हिमाचल में अकेला कर रहा हूँ तो मैं जो पैदा करूँ वह बीज का ही काम करूँ फिर किसी को भी बीज चाहिए उस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर आ, फसल का तो वो बीज हम संग्रह करके एक यूनिट बना के रखे कि कि किसी को भी बीज चाहिए तो संपर्क यहाँ हो यहाँ से वहां का हमें टीम का नंबर दिया जाए बीज बैंक बीज बैंक, बैंक, बैंक का बहुत बढ़िया और दो तीन सुझाव हैं जैसे आ, अभी एक भाई है हमारे पंजाब में उन्होंने शादी अपनी गौशाला में करी करोड़पति परिवार से है शादी गौशाला में करने का फायदा क्या हुआ बैंकेट हॉल को जो खर्चा दिया वो खत्म हो गया उसकी जगह कुछ पैसा उन्होंने गौशाला को दान दिया शादी वहां करने से जो भी गाय जो भी शादी के अंदर कन्यादान के पैसे या जो भी आए वो सारा गौशाला को दान मिला गौशाला समृद्ध हुई समृद्ध होने से गायों का वहां आ, संवर्धन हुआ संवर्धन से फिर हमें गाय आगे किसानों को मुफ्त दी जाती है गौसेवा मिशन परिवार पंजाब की तरफ से तो किसी को भी उत्तर उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा हिमाचल साइड में गाय वगैरह चाहिए तो स्वामी जी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं गौसेवा मिशन से तो वो लोग आ, मुफ्त में गाय देने का इंतजाम करते हैं हमने भी अभी उनसे गाय ली है वादा वादा। और शादी वाली बात मैंने बता दी अगर आप लोग करना चाहें इस तरह से ताकि बैंकेट हॉल का खर्चा आप भी बचाएं तो शादियां इस आध्यात्मिक वाली जगह पे करेंगे तो संस्कारी बच्चे संस्कारी परिवार और खर्चे की भी बात समझ आती है बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी की शादी होने वाली है होली अभी तक रहा है को या वो तो कि हम पौधे हाँ बिल्कुल हर सब्जी हर पौधे में हर फसल में दूसरी बात मार्च महीने में तीसरे हफ्ते में कुरुक्षेत्र में तीन दिन की कार्यशाला होनी जा रही है वहाँ के गुरुकुल में आचार्य देवव्रत कर रहे हैं हाँ देवरत जी तो तीन आ, तीसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में कल आपको डेट बताई जाएगी कल बताई जाएगी कल बताई जाएगी क्षेत्र बता में तो, तो, तो हरियाणा और लगे हुए आपका तीन चार जिले जो भी पंजाब से भी हिमाचल से भी आ, आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग को वहां आए दूसरी बात हमारी कोशिश होगी कि हिमाचल प्रदेश में हमारा काम बढ़े वैसे आसार नहीं बन रहे अभी तक तो जिनके जिनके भी संबंध का सूत्र हिमाचल प्रदेश में है वो थोड़े पट्रोल कर देखे ताकि वहां भी काम बढ़े हाँ पहाड़ी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे गांव में हमारी नस्ल बिगड़ चुकी है तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कि हम उसको कैसे पहचान करें प्योर बिल्कुल देसी है? तो इसके बारे में कुछ बताएं कि उनकी बताए गायक की किताब है वहां में पूरा दिया है आप पढ़े दोगली जैसे हो गई है तो वो देसी किताब में पूरा दिया है दूसरी बात एक सुझाव देना चाहता हूं एक सुझाव देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में अभी एक ट्रेंड बन रहा है कि किसी की शादी में जाते हैं तो वो दुला दुल्हन को किताब भेज देते हैं कौन सी खेती खेती की इससे वो खेती के तौर पर आकृष्ट होते हैं किसी भी जन्मदिन है तो उसको किताब देना है शादी है तो भेंट किताब देना है एक किताब जाएगा तो सौ लोग पढ़ेंगे तो दिना 10 मॉडल खड़े होने की संभावना होती है इस तरह का एक अभियान आप चला सकते हैं है। तो अभी ठीक है यहां हम ठहरते हैं बस्ती गोंडा तो बनारस पूर्व, पूर्वोत्तर पुरुवत, उत्तर प्रदेश के हमारे साथी यहाँ बैठेंगे बाकी आप विश्रांति ले सकते हैं धन्यवाद सभी सभी सभी